एक कविता प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है समय का भंवर क्यों समय के भंवर से कोई निकल पाता नहीं क्यों समय के से कोई निकल पाता नहीं वो लोग जाते हैं कहा कुछ भी समझ आता नहीं तम घना है रीते मन का तम घना है रीते मन का रक्त रंजित भाव है कल्पनाएं थक गई हैं स्वप्न भी सब सो गए है कठिन है कठिन ये वक्त क्यों जल्दी गुजर जाता नहीं हैं सुरक्षित स्मृति चिन्ह हैं सुरक्षित स्मृति चिन्ह कुछ भी कभी धुलता नहीं पीर भेदे हृदय पटको पर कभी खुलता नहीं पीर भेदे हृदय पटको पर कभी खुलता नहीं अतीत के चित्रों से मन अब क्यों बहल पाता नहीं अतीत के चित्रों से मन अब क्यों बहल पाता नहीं सोचती हूँ मैं बना दू एक सीढ़ी सोचती हूँ मैं बना दू एक सीढ़ी इस जहाँ से उस जहा लौट पाए वे सभी जिनके बिना लौट पाए वे सभी जिनके बिना ज़िंदगानी का सफर अब और तो भाता नहीं ज़िंदगानी का सफर अब और तो भाता नहीं क्यों समय के भंवर से कोई निकल पाता नहीं वे लोग चाहते हैं कहा कुछ भी समझ आता नहीं क्यों समय के भंवर से कोई निकल पाता नहीं कोई निकल पाता नहीं धन्यवाद